श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण से सिंधुरियासम कमलकुटीरे पंचम परछेद केशवग गृहम पश्य तव पन्था केशव प्रसन्न अमृत उमान केशवजननी राखालोस्टर्मोदय काचतु मासस्य तश्ताधिकाषा दशतम ख्रीष्टाब्दस्य नवेमबर मस से अष्टाशवसो बुधवास अद कमलकुटीरद्वार पूर्वपीय पाद्रजस पादचारण करोपी क्याकपेक्षव कमल कमलकुटीर उतर तो मंगलगृह ब्राह्मक्ता अनेके कमल कमलकुटी केशव ठीक तर पीड़ा सनेके वे शे जीवन संभावना नीरामकृष्ण केशवे महती प्रीतिर अद्यम द्रष्टुमया स काली कालीटीत आग्छति अतो भक्त पश्यस्त कदा आयातीतीती कमलकुटीर सार्कुला रोड इख्यम पश्चिम तो विद्यते। अतः अति मगमेव भक्त भ्रमती स्म दिवादन वेला सो सोपेक्षारड़ोस्तना गंती स पश्य पूर्वत विक्टोरिया महाविद्यालय तशव सज्राह्मीकास्ता पढ़ित विद्यालय आभ्यंतरभाग से बहुलांशो नयनपथ तस्य उत्तरत महत्याम वाटिकायाम कश्चन आंगल भद्र महोदयो वसती भक्तो बहुकालम जावत प्रेक्षते यने विपत्तिर घटिता क्रमेण कृष्ण कृष्णवशनोवाजयान परिचाल हयरता शव वाही यान चववाहीनम सूपस्थित साधईकहोरा होराद हो व्याप्य समायोजनम तत्सम सोजन प्रचलम पितज्य कचि प्रस्थित अतएव आयोजन भक्त कृत्वा कुव क्वी उत्तर तो दक्षिण दिशा प्रति बहुयाना आया भक्त एक, एक निरीक्षत स आया न वेति वेला प्रापवादन मिता जाता श्री प्रभोरयानमें सह च लाटूस्था अनेक भक्ता मास्टर महाशयो राखालस्य आयातौ केशव गृहस्था जना आगम्य समभिव्याहरेण श्रीप्रभुम् आदाय उपरि गन्तव्यं अभ्यर्थना प्रकोष्टस्य अभ्यर्थनाप्रकोष्ठस्य दक्षिणतोऽलिन्दे एका खट्टा स्थापितासीत् तदुपरि श्रीप्रभुः समु समुपवेशितः